अष्टक्र उवाच तदा बंदो यदा च किचिवांचतीवाचती किंची मुंचती घृणाती किंची हर्षति कूप्य तदा यदा नाछती न शोचती न मुंचती नृणती न तदा बंदो यदा चित सक्त का स्वीद्रष्टिषु त मोक्ष यदाचित असक्तृष्टिषु यदा, यदा तदा मोक्ष यदा बंद माईती हेलया किंची मां गृहा म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 जहाँ कोई दुख नहीं रह जाता वहाँ आनंद है तो तुम दुख को मिटाने में मत लग जाना नहीं तो तुम आनंद तक कभी ना पहुँचोगे परिभाषा की तरह बिल्कुल सुंदर है तुम तो आनंद को पुकारना तुम तो आनंद को जगाना मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम कैसे दुख से छूटें मैं कहता हूँ तुम दुख से ध्यान हटाओ तुम जब तक दुख से छूटना चाहोगे तब तक न छूट सकोगे क्योंकि दुख से छूटने में तुम दुखी पर तो नजर रखे हो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 बचाता रहूँगा चारा ने चारा ने चारा ने तो जल्दी ही एक और भैंस खरीद लूँगा फिर तो बड़ा प्रफुल्लित हो गया जब भैंस सामने आई आँख में उतरी मन में गूंजी भैंस देखी तो सोचा रे इतना इतना दूध होगा इतने इतना घी निकलेगा इस इस तरह बेचूँगा जल्दी ही भैंसें ही भैंसें हो जाएंगी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 तो जरा हंसना अपने पर और अपनी मूढ़ता पर क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मूर्ता पर हंसने लगे वो बुद्धिमान होना शुरू हो गया क्योंकि जो मूर्ता पर हंसता है वो साक्षी हो गया यदा चित्तम वांछती किंचित सोचती सोचा कि उलझे सोच विचार में जाल जब भी तुमने कोई विचार उठाया कि तुम उसमें डूबे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 क्योंकि इस जगत में कोई भी चीज़ ठहरी हुई नहीं सब चीज़ें बढ़ रही तुम रात सोए थे वृक्ष बढ़ रहे थे तुम रात सोए थे तुम्हारा बच्चा बड़ा हो रहा था तुम रात सोए थे तुम्हारा दुख भी बढ़ रहा था तुम शराब पी के पड़े थे तो विस्मरण हो गया था लेकिन विस्मरण से तो कुछ मिटता नहीं ये तो शुतुमुर्ग की दृष्टि है सुनिए तुमने ना बात कि शुतुमुर्ग अपने दुश्मन को देख के सिर को रेत में खपा के खड़ा हो जाता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 शुतमुर्ग कितना ही सिर रेत में गढ़ा ले दुश्मन सामने है तो है सच तो यह है अगर आंखें खुली होती और शुत्र दुश्मन को देखता तो बचने का कोई उपाय भी था अब बचने का कोई उपाय भी ना रहा अब तो ये बिल्कुल दुश्मन के हाथ में इसने अपने हाथ से अपने को दुश्मन को दे दिया ये तो आत्महत्या है अगर दुश्मन इसको मार डालेगा तो दुश्मन की कला कम शत्र की आत्महत्या की वृत्ति ज़्यादा कारगर है उसका ही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 कि अगर झगड़ा न हो और वो दोनों आदमी सुलह पे आ जाएं और नमस्कार करके विदा हो जाएं तो तुम भीतर थोड़ा सा अनुभव करते हो जैसे कुछ चूका कुछ नुकसान हुआ मज़ा न आया तुम्हारे भीतर ऐसा लगता है कि होना जो चाहिए था हो जाती टक्कर हो जाता खून खराबा तो थोड़ी तुम्हें उत्तेजना मिलती तुम्हारी मुर्दा पड़ी जिंदगी में थोड़ा बल आता थोड़े प्राण रखते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 मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुम अपने को सताओ जैसा कई मूड सता रहे हैं जिंदगी में दुख अपने आप काफी है अब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है जीवन काफी दुखदाई है दुख ही दुख से भरा है जन्म दुख है जरा दुख है मृत्यु दुख है यहाँ दुखी दुख है बुद्ध ने कहा यहाँ दुखों की कोई कमी है सब तरफ दुखी दुख है तुम्हें दुख बनाने की जरूरत नहीं दुख तो हैं तुम सिर्फ दुखों से भागो मत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 तदा मुक्तिर्दा चित्तम न बांचती न सोचती न मुंछती न घृणती न हृस्यती न कुप्यति कहाँ हैं मुक्ति मोक्ष कहाँ है कहां? लोग सोचते हैं शायद मोक्ष कहीं किसी पारलौकिक भूगोल का हिस्सा है कोई जोग्रफी है मोक्ष जोग्रफ़ी नहीं है भूगोल नहीं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 सोए हुए छतरी भी जागे हुए जुलाहों के लिए काफी थे पहले से घबरा रहे थे एक दूसरे के पीछे हो रहे थे बामुश्किल तो पहुंची छत्रियों के गांव में उनके पहुंचने के शोरगोल में इसके पहले वो हमला करें या कुछ करें छतरी जग गए वो सोची विचार काफी करते रहे कि कहाँ से करें किस पे करें सोचते रहे सबसे कमजोर छत्री कौन है पहले उसी को देखें अब ये भी कोई ढंग होते उतनी देर में छतरी जाग गया वो तलवारा निकाल ला जुलाहों ने तलवारा देखी तो भागे बेतहासा भागे जब जुलाहे भाग रहे थे तो उनमें से उनका एक शांति कहने लगा है कि भाइयों भागे तो जाते ही हो भला मारो मारो तो कहते चलो तो जुलाहे भागते जाते और चिल्लाते जाते मारो मारो किसको धोखा देते हो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 तब बंध है और मन जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है सीधी सीधी बातें बड़े सीधे सूत्र और सत्य के अत्यंत निकट हैं तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपी तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टि सु जब मन किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है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 अपने से हट जाना अपने केंद्र से डमाडोल हो जाना अस्वास्थ्य अपने केंद्र पर बैठ जाना अधिक स्वास्थ्य इसी स्वास्थ्य को अष्टावक्र मोक्ष कह रहे हैं जब मैं हूं तब बंद है, जब मैं नहीं हूं तब मोक्ष कैसे प्यारे वचन है इनसे श्रेष्ठ वचन तुम कहां खोज सकोगे जब मैं हूं तब बंधे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 कोई वेद को ओढ़े बैठा है कोई राम नाम चदरिया डाले उनके भीतर छिपे बैठे तुम राम नाम चरियों के धोखे में मत आना तुम तो आदमी की स्थिति आंख में देखना हर एक चेहरा खुद एक खुली किताब है यहां दिलों का हाल किताबों में ढूंढता क्यों है सौ में निन्यानबे आदमी चारवाकवादी है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 जब तुम्हारे विचार खो गए मेरे विचार खो गए मैं निर्विचार हुआ तुम निर्विचार हुए तो मुझ में तुम में कोई भेद ना रहा और जो उस घड़ी में घटेगा वो मती वो मती ना तो तुम्हारी ना मेरी विचार तो सदा मेरे तेरे होते और अष्टवक्र तो कहते हैं जब मैं हूँ तब बंद है और विचार के साथ तो मैं जुड़ा ही रहता इसलिए तो लोग बड़े लड़ते हैं कहते मेरा विचार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 ऐसी घड़ी में ऐसी मति में ऐसी प्रज्ञा में ऐसे बोधोदय में कहा दुख कहां सुख कहां बंधन कहां मुक्ति सब द्वंद्व खो जाते सब द्वैत सो जाते एक ही बचता है अवेयरनेस एक ही गूंजता है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 तुम ही परीक्षा हो तुम ही को अपनी परीक्षा लेनी तुम ही को जनक बनना और तुम ही को अष्टावक्र भी यह संवाद तुम्हारे भीतर ही घटित होना है मैंने सुना है कि मुला नद्दीन अपनी लान में आराम कुर्सी पर अधा अखबार पढ़ रहा था और एक अल कुत्ता उसके पाओं के पास बैठा पूछे ला रहा था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 हरिओं तत्सद आज न